रामकृष्ण लीला प्रसंग अवतार जीवन में साधक भाव, विशालाक्षी देवी का महिमा कीर्तन करते हुए मैदान को पार करने से पूर्व ही एक विचित्र घटना हुई। बालक गाता हुआ सहसा रुक गया उसके अंग प्रत्यंग शिथिल हो गए आंखों से अविरत अश्रधारा बहने लगी एवं उन महिलाओं के द्वारा स्नेहपूर्वक बारंबार यह पूछे जाने पर भी कि तुम्हें क्या हुआ है उसने कोई जवाब नहीं दिया दूर तक चलने में अनभ्यस्त कोमल स्वभाव बालक को शायद लू लग गई हो यह सोचकर महिलाएं विशेष चिंतित हुई और समीपवर्ती पोखरों से जल लाकर बालक के मस्तक तथा नेत्र पर शीटें देने लगीं किंतु इससे भी जब बालक चेतन न हुआ तब वे अत्यंत दुखित होकर सोचने लगी कि अब क्या किया जाए देवी की मनोती ही कैसे दी जाए तथा दूसरे के बालक गदाई को बिना किसी प्रकार की हानि के किस प्रकार उसके घर तक पहुंचाया जाए वहाँ और ऐसा कोई था भी नहीं जिससे सहायता मांगी जा सके अब क्या किया जाए महिलाएं बहुत ज़्यादा घबरा गईं तथा देवी देवताओं की बातें भूल बालक को चारों ओर से घेर कर बैठ गईं वे कभी उसको पंखा करती कभी जल के छींटे देती और कभी उसका नाम लेकर जोर जोर से पुकारती इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर प्रसन्न के मन में सहसा यह बात उदित हुई कि विश्वासी तथा सरल बालक पर कहीं देवी का आवेश तो नहीं हुआ है सरल हृदय पवित्र बालक तथा स्त्री पुरुषों पर ही देव देवियों के आवेश होने की बात सुनी जाती है अतः उन्होंने अपने साथ ही स्त्रियों से इस बात को कहा तथा गदाई को और अधिक न पुकारकर कर एकाग्र चित्र से श्री विशालाक्षी का नाम लेने के लिए अनुरोध किया पवित्र चरित्र होने के कारण प्रसन्न के प्रति पहले से ही उन स्त्रियों की श्रद्धा थी अतः सहज ही में उनकी उस बात पर विश्वास कर देवी ज्ञान से उस बालक को ही संबोधन करती हुई वे बारंबार कहने लगी माँ विशालाक्षी प्रसन्न हो माँ रक्षा करो मां विशालाक्षी हमारी ओर कृपा कर देखो मां इस महान संकट से हमारी रक्षा करो आश्चर्य की बात उन स्त्रियों द्वारा दो चार बार इस प्रकार देवी के नामोच्चारण से ही गदाई का मुखमंडल मधुर हास्य से रंजित हो उठा तथा बालक में कुछ कुछ चेतना का लक्षण दिखाई दिया तब आश्वस्त होकर उन्होंने यह निश्चित किया कि बालक पर वास्तव में देवी का ही आवेश हुआ है अतः पुनः पुनः वे उसको प्रणाम तथा मात्र संबोधन कर उससे प्रार्थना करने लगी किसी किसी का कहना है कि उस समय भक्ति के प्राबल्य से उन रमणियों ने श्री विशालाक्षी के निमित्त अपने साथ लाए हुए नैवेद्य आदि भी बालक को समर्पित कर दिए थे क्रमशः चेतना प्राप्त कर बालक स्वस्थ हुआ और आश्चर्य की बात यह है कि उस घटना से उसके शरीर पर किसी प्रकार की शांति थकावट तथा दुर्बलता दिखाई नहीं दी वे उसे अपने साथ लेकर भक्ति विह्वल हो देवी के स्थान पर पहुंची तथा देवी को विधिपूर्वक मनोती चढ़ाने के उपरांत घर लौटकर कर श्री रामकृष्ण देव की माँ से उन्होंने उन बातों को आद्योपांत वर्णन किया सारे वृत्तांत को सुनकर भयभीत हो उन्होंने गदाई के कल्याणार्थ उस दिन अपने कुलदेव श्री रघुवीर के विशेष पूजन का आयोजन किया तथा श्री विशालाक्षी को स्मरण कर पुनः पुनः प्रणाम करती हुई उनके निमित्त भी विशेष रूप से अर्चन करने का संकल्प किया श्री राम कृष्ण देव के जीवन की ओर और, और एक घटना इस बात की साक्षी है कि बाल्यावस्था से ही वे कभी कभी उच्च भावभूमि में विचरण किया करते थे घटना इस प्रकार है कामार पुकुर में श्री रामकृष्ण देव के पित्रालय से नैत्य दिशा की ओर कुछ दूरी पर एक सुनार रहता था पाँच लोग उस समय विशेष धनाढ़ थे और इस बात का परिचय अभी तक उनके द्वारा प्रतिष्ठित सुंदर शिल्पकला पूर्ण पक्के शिव मंदिर से मिलता है उस परिवार के केवल एक दो व्यक्ति आज जीवित हैं घर द्वार आदि नष्ट हो चुका है गाँव के लोगों से सुना जाता है कि उस समय पाइन लोग विशेष समृद्ध थे घर में लोग नहीं समाते थे तथा जमीन जायदाद खेतीबारी, हल, फल बैल भी उनके जिस प्रकार थे उसी प्रकार व्यापार से भी उनकी आय अच्छी होती थी फिर भी गांव के जमींदार की भांति वे धनी नहीं थे मध्यवित्त गृहस्थ श्रेणी के ही अंतर्भुक्त थे पाइन परिवार के गृह अत्यंत धर्मनिष्ठ थे समर्थ होने पर भी उन्होंने अपने रहने के लिए पक्का मकान बनवाने का प्रयास नहीं किया वे सदा माट कोठा में ही रहा करते थे बांस काठ फूस तथा मिट्टी से बना हुआ दुमंजिला मकान बंगाल के गांवों में माट कोठा कहा जाता है इसमें ईटों का बिल्कुल उपयोग नहीं होता किंतु उन्होंने पक्की ईंटों से विशिष्ट कारीगरों द्वारा अत्यंत सुंदर रूप से देवालय का निर्माण अवश्य कराया था गृहस्वामी का नाम सीतानाथ था उनके आठ कन्याएं तथा सात पुत्र थे एवं विवाहित होने पर भी पता नहीं क्यों उनकी कन्याएं पित्रालय में ही रहती थीं सुना जाता है कि श्री रामकृष्ण देव की आयु जिस समय 10-12 वर्ष की थी उस समय उनकी सर्वकनिष्ठ कन्या यौवन में पदार्पण कर चुकी थी उनकी सभी कन्याएं रूपवती तथा देव देवद्विजों में भक्ति भक्तिपरायणा थी अपने पड़ोस के बालक गदाई से उनका विशेष स्नेह था बाल्यकाल में श्री कृष्ण देव का अधिकांश समय इस धर्मनिष्ठ परिवार में व्यतीत होता था पाइन महोदयों के घर पर उच्च भावभूमि में आरूढ़ हो उन्होंने अनेक लीलाएं भी की थीं गांव में सब अभी तक यह बात सुनने में आती है किंतु वर्तमान घटना को हमने श्री राम कृष्ण देव से ही सुना है